श्री रामकृष्ण बचना अमृत नवंबर अठारह परिच्छेद उनसठ ब्राह्म समाज और वेदों लिखित देवता गुरुपन नीच बुद्धि श्री रामकृष्ण कुछ मिष्टान ग्रहण करके आएंगे केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे अमृत ने कहा यह केशव का बड़ा लड़का है आप आशीर्वाद दीजिए यह क्या सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए श्री रामकृष्ण ने कहा मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए यह कहकर मुस्कराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे अमृत हंसते हुए अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण अमृत आदि ब्राह्मण भक्तों से केशों की बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण अमृत आदि से बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता यह शक्ति मैं से चाहता भी नहीं मैं माँ ये ही कहता हूँ माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो ये केशव क्या कुछ कम आदमी हैं जो लोग रूपये चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी दयानंद को देखा वे बगीचे में ठहरे हुए थे केशव सेन केशवसेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए उस दिन शायद केशव के वहाँ आने की बात थी दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ाड़ भाषा ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे इसीलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीज़ें तो तैयार की और देवता नहीं तैयार कर सके श्री राम कृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की के प्रशंसा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण केशव ही हीन बुद्धि है नहीं है उन्होंने बहुतों से कहा है जो कुछ संदेह हो वहां श्री राम के पास जाकर पूछ लो मेरा भी यही स्वभाव है मैं कहता हूं ये कोटि गुण और बढ़े मैं मान लेकर क्या करूँगा ये बड़े आदमी हैं जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं श्री राम कृष्ण कुछ, कुछ मिष्ठान ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं ब्रह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं जिन्हें से उतरते समय श्री राम कृष्ण ने देखा नीचे उजाला नहीं है तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा इन सभी स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए नहीं तो गरीबी आग घेरती है ऐसा अब फिर कभी न हो श्री रामकृष्ण एक दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े